तो भाष चलेगा यस्मा कसचिस्तुनो धर्म से ग्रहण ये कसे धर्म से ग्रहण भगवान असौ दे। ये जो उत्तरार्ध है उसके पहले भाषा कर देंगे यही मने ये ये कसीचिद्वय वस्तुनो जो कोई भी द्वैतात्मक वस्तु दैतात्वस्तु दस्तुन दस्य राग विषयस्य विषय से द्वेश विषय से रागद्वेश जो कोई भी द्वैतात्मक विषय है भेद विशिष्ट जो विषय है धर्म से ग्रहण पूर्व में धर्मशब्द का आत्मा थे या धर्मशब्द कोई भी अनात्म वस्तु को लेना है उसी ग्रहण ग्रहण आवेश ज्ञान आवेश के द्वारा मिथ्याभिनिविष्टतया कैसा हो भी मिथ्याभिवेश के द्वारा आवरियत अनायास ही ना आच्छाद बहुत आसानी से हम अपने आप को ढक देते हैं अनायास ही आच्छादन कर लेते हैं निमित्तांतर मनापेक्षिवेश मात्र नित्य अनायास का मतलब क्या निमित्तांतर की अपेक्षा के बिना मित्याभिनिवेश मात्र से मैं इस घट को जानता हूं मैं ये शरीर से विशिष्ट हूँ अपने आप को शरीर आदि से विजिट कर देते घटपटादी कोई, कोई जरूर नहीं जिसे मैंने कहा अनात्मा से कोई भी अनात्मतात्मक वस्तु वस्तु कुछ भी ले लो राग और द्वेश का विषय होता कोई वस्तु ले सकते हैं शरी शरी, शरीर आदि से आरंभ करके कारण शरीर स्थल शरीर सूक्ष्म शरीर सफाई घटपटादी सारा संसार किसी भी चीज का ज्ञान कर लिया मैं या मेरा करके ये जो मिथ्या विनिवेश है यही अपने आप को ढकने का बड़े अनायास से ढकने का तरीका है द्वयोपलब्धि निमित्तम मित्त भी तथा आवरण न यत्नांतरम अपेक्षित है न द्वितोपलब्धि निमित्त ही इस विषय में आवरण सुखात्म सुख आत्मा में आवरण समझनी चाहिए न यत्नातरम अपेक्षित है यत्नातर अपेक्षा है नहीं इसका आवरण तो अनायास हो जाता है अनावरण कैसे होगा उसके लिए बड़ा झंझट है दुख देते प्रकटी क्रिय दे बहुत दुखेन प्रगटी क्रिय दे परमार्थ ज्ञान से दुर्लभत् क्योंकि जो परमा ज्ञान है वो अत्यंत दुर्लभ है साधनी दुख संपाद्य तो कहां से अनुभूति आ जाएगी संसार दशाया दुख विवरण सदैव सत्त संसार दिशा में दुख का विस्तार तो प्राप्त कर सकते हैं शांतो दान इत्यादि मंत्र इत्यादि श्रुति के द्वारा साधन सप्ति अनंतर दुख विवरण सत्वे दुखपूर्वक जो है वह विवरण होने पर भी परमार्थ ज्ञान से परमार्थ ज्ञान दुर्लभ है कारण क्या है तो नाम दुख कि ज्ञान तो अपने स्वरूप ही दुर्लभ है, है। तो पहले से प्राप्त है तभी से स्पष्ट कर दिया परमार्थ ज्ञान दुर्लभ का मतलब परमार्थ ज्ञान जो साधन है अमानित जो छब्बीस साधन बता दिया वो अपनाना बड़ा कठिन काम एक एक साधन का पीछे कई जन्म भी लग जाते हैं पकावने में ऐसे कठिन कठिन साधन बता दिया है ब्रह्म ज्ञान अनुभूति के प्रति स्वरूपानुभूति इस आवरण को हटाने के प्रति भगवान असो आत्मा कौन ढक दिया स्वयं किसको ढका? स्वयं को इस कहते भगवान शिव से अपने कोई आत्मा को तो भगवान को नहीं लेना आत्मा लेना कौन है वो आत्मा अद्वैत रूपा जो स्वप्रकाश रूप में वर्णन किया गया उसी आत्मा को लेना है अतो आचार्य से बहुत उच्च मानो नई इसलिए वेदांत शक्तियों के द्वारा और आचार्यों के द्वारा बहुश बहुश बहुत प्रकार से उपदेश दिए जाने के बावजूद भी कथन करने के बावजूद भी नई वज्ञात मंद मध्यम अधिकारियों को आसानी से ग्रहण होता ही नहीं है उत्तम अधिकारी भी परेशान हो जाता है आजातवाद आजाद अच्छा चलो परेशान अजातवाद को कोई मानने को त्यार नहीं वेदांत ही लोग मानने को तैयार नहीं आ जाता है बहुत सारे हैं। सब अभी भी दृष्टि सृष्टिवाद स्वीकार करने को तैयार नहीं सृष्टि दृष्टिवाद ठीक है मानते ईश्वर इस इस है इसने सृष्टि बनाया है ईश्वर साक्षी जीव साक्षी विधान परिवार में जिस व्यवस्था दिया बस उसी में सब आनंद लेते हैं वो ठीक है बोलते सर्वम कर सर्व मानो और इन सर्वम को ब्रह्म मानो सर्वम है भी हो ब्रह्म भी ऐसे ऐसे मान के चलते हैं बहुत निम्न कोटि का साधना है ये समझते ही नहीं पिछले बार जब सिद्धांत बिंदु का पाठ चल रहा था उसमें भी बैठते थे तो वहा साफ साफ हौसले बोलते है सृष्टि दृष्टिवाद तो श्री प्रतिपा भी नहीं है शुरू क्यों प्रतिपा नहीं करे तो भी की रहा है सृष्टि और सारी दुनिया मानती भगवान है और सब बनाया है सृष्टि को और हम तो मरने जीने वाले हैं तो सृष्टि सृष्टि भी जानता है तो उसको इस जो, उस जो मुख्य सिद्धांत बनना चाहिए इसलिए क्या दृष्टि सृष्टिवाद ये उन्होंने वहां कहा दृष्टि सृष्टिवाद मुख्य वेदांत सिद्धांत तब तो झट उन्होंने बोला बकवास तो कर क्या विद्वान है ऐसे लिख तो समझ में आ गया हमें या तो जब कर खा रही ये तो। स्वीकार भी करने को तैयार है उत्कृष्ट कोटि के वाद को अनुभव कहां से करेगा तो समझ जाएगा से? आगे बढ़ नहीं सकता थियोरी तो मानो प्रैक्टिकल तो बाद में एक विद्वान का एक महान ग्रंथ है जो वेदांत सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना गया सिद्धांत बिंदु और ग्रंथ में में में लिखा बात पागल का है, इसका मतलब उनको वेदांत सिद्धांत सिद्धांत आस्था ही नहीं। है। नहीं जिस से सकता। वो तो इसलिए अति अतिमंदाधिकारी को टिंगे रहेंगे कभी भी वो दृशिष्टवाद में आ भी नहीं सकते न अजातवादे पह कहा से इसके बहुत सा आचार्य चार्य उच्च मानो नहीं विद्या आत्मशक्तिया जानना बिल्कुल संभव ही नहीं उन लोगों को इसी बात को मन में रखते हुए कठोपनिषद में क्या कहा था आश्चर्य वक्ता कुशलो वक्ता भी आश्चर्य उसका लाभ करना शिष्य महान आश्चर्य होगा कुशल मानना ही होगा नहीं, हो नहीं। कठो परिषद एक दो सात में इसलिए वर्णन किया गया आप विषय में प्रवचन करना भी अत्यंत दुर्लभ है आप विषय को जानना भी अत्यंत दुर्लभ है वक्ता भी दुर्लभ है और उसको ग्रहण करने वाला श्रोता शिष्य भी दुर्लभ है इस बात तो में पंडिता नाम ग्रह भगवत परमात्म आवरण मूढ़ जना बुद्धिलक्षणा अर्थम प्रदर्शन आह अगली कार्य बड़े बड़े विद्वान लोग कोई अस्थि कहा कोई नास्ती कहा कोई अस्थि नास्ती कह रहा है कोई नास्ती नास्ती कह रहा है अच्छे अच्छे लोग इस की चिंतन करने हुए चले और सब गलत गलत सिद्धांत पकड़ बैठे हुए हैं तो आम आदमी मूढ़ लोगों का तो कहने के ना जब बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष लोग विद्वान लोग उद्भक्त तार्किक बुद्धि वाले वहा पो करके शास्त्र के अर्थ को समझने क्षमता रखने वाले लोग यहाँ तक पहुंच नहीं पाया जातवादी समझ नहीं पाए क्यों सूक्ष्म पंडिता नाम सूक्ष्म आत्मा विषय मैंने सूक्ष्म विषय ऐसे पंडित हैं जिन लोगों ने देश देशभिन आत्मा को तो ग्रहण कर रहे हैं इन आत्मा अजर अमर है नित्य है अद्वैत है ही नहीं ग्रहण ग्राह भगवत परमात्मा आवरण भगवान जो परमात्मा है उसके उनका जितना भी वह सब ज्ञान है है सब आवरण ही कर रहा बल्कि विवरण बंदी हो रहा और ढक दिया तर्क जाल वैसे ही अज्ञानी अपने अज्ञान से तो ढकी लिया था वो अज्ञान से ढकने तो के ऊपर तर्क जाल और जाल से बंद कर दिया डबल का उल्टा हो गया ना आम अज्ञानी अपने अज्ञान से आत्मा तो ढक दिया था और ये पंडितों ने क्या कर दिया उस अज्ञान से तो ढका हुआ आत्मा को तर्क जाल से और ढक दिया और निगूढ़ कर दिया उस आत्मा के बारे में और हर खराब कर तो दिया ऊपर तर्क का जाल बिछा दिया और तर्क जाल पहले काटो फिर अज्ञान को काटो डबल डबल काम हो गया इसलिए अज्ञानी को सीधा का जो तो आसान होता है वही महाराष्ट्र सत्य वचन है महाराजा आपका वचन है भगवान का वचन ही मानूंगा वेद का वचन है सीधे सीधे रहते वो लोग सीधे विरण कर लेते हैं और पंडितों को समझाना बड़ा कठिन वो तो उल्टा पुल्टा सुलटा तर्क करेंगे दिमाग खा जाएंगे मानेंगे ही नहीं फिर भी इसलिए कहते हैं पंडितान ग्रह पंडितों का जो ज्ञान है वह भगवान परमात्मा के ऊपर आवरना व जब पंडितों का यह हाल है कि मुंह तो मूड जना नाम जाती ही नहीं है समझ ही नहीं सकते बुद्धि शर्राज रूप आत्मविषेक का ज्ञान रूपा करता बुद्धिक्षण मतलब शर्राज्यों को ही आत्म मान के बैठे हुए हैं अपने पुत्राजी को आत्मा गाड़ी घोड़ा को आत्म मान के बैठे हुए हैं ऐसे जो भौतिकवादी लोग हैं के बारे में तो कहना ही क्या इत्योम प्रदर्शन रहा इस बात को बताने के लिए अगली कार्यकाल में उन बड़े बड़े पंडितों ने इस आत्मा के बारे में क्या उल्टा उल्टा निर्णय लिया वो निर्णयों को बताने जा रहे हैं अस्ति नास्तना वा पुनः चलो भया भावीर आवृत्ये वालिश अस्थि शरीर से भिन्न आत्मा है कौन कहता है नया एक वैशेषिक मीमांसक और योग पांचो आस्तिक दर्शन कर रहे हैं अस्ति। और विज्ञानवादी क्या कहता है नास्ति? एक है, कोई टिकाऊ चीज नहीं है नास्तिक और जैन दर्शन है भी और नहीं भी अस्थि नास्ती आत्मा है भी और नहीं भी और शून्यवादी बिल्कुल नास नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। आप आधार क्या है क्यों कहते ये अस्थि कहने वाला छल यद्यपि वेदांत क्या अस्तित्व उपलब्ध कठोर प्रश्न ने चिकेतको कहा हम अस्थि जो कह रहे हैं अचल को और वो अस्थि करे छो प्रमाता को पकड़ रहे न्याय कामता पकड़ रहे प्रमाता देखो आ... दिया दूसरी पंक्ति प्रमाता देहादि व्यरित तो अस्तित्त्य वैशिषिक आदि पक्षा तो वैशिष्टिक नास्ती देहादिपी देहादी बिंदु मानता है वो लेकिन कैसा मान रहा है वो ना बुद्धि व्यतर चे लेकिन बुद्धि से वो अलग नहीं ऐसा मानता है बुद्धि से अलग आत्मा ही नहीं है ऐसा मानता क्षणिक विज्ञान से, से ही वह आत्मा विज्ञान तो ये आत्मा है कैसे प्रकट रखता है ये पक्ष है और तृतीय दिगंबर पक्ष दिगंबर चैन अस्तिनाश दोनों बात है भी नहीं भी क्योंकि एक जैसा नहीं होता ना वो उनके अंदर बढ़ता घटता है आत्मा जैसे शरीर के अंदर आपने सुना होता है ना अमीबा की अंदर उसी से शरीर जिंदा रहता है और वो अपने आप हो दो चार टुकड़े भी हो जाते फिर जुड़ भी जाते लंबा होकर कहीं से भी चले जाते कहीं जाते, कहीं घुस जाते, निकल जाते तो कोई आकार नहीं होता कुछ नहीं होता और लंबा हो जाते, कभी कभी घट जाते कभी जाते, जैसे जैसे देश होते रहते ऐसे इनकी आत्मा चीटी के शरण मिलेगा तो चीटी के बराबर हो जाएगा आत्मा हाथी के शरीर मिलेगा हाथी के बराबर हो जाएगा आत्मा okay, आप जो समझ चले एक शरीर के परिमाण के अनुसार चलेंगे तो एक शरीर जो मिला माना मनुष्य शरीर मिला कितनी शरी तो आत्मा।, शरी? आत्मा, शरी तो आत्मा संकोच हो जाएगा कुछ उसके अवयव घट जाएंगे अलग हो जाएंगे और जितनी जरूरत नहीं रह जाएगा बड़ा शरीर मिलेगा तो आत्मा का अवयव घट जाएंगे फैलते जाएगा रबर बैंड फैलाओ घटाओ वैसे वह अस्थि नास्ति दोनों पक्ष में आते हैं अंत तो में आता है छोटे तो शून्य वाले पक्ष है शून्य से आतंतिकोतनाथा तो वीपसा अत्यंत शून्यता को बताने के लिए दो बार बोले नास्त नास्त दो नाश्त नास्ति वह दीप्सा जो की गई है अत्यंत अभाव आत्मा का आत्यंतिक अभाव कर रहा है और पहले अस्तुनाश्यंतिक अभाव नहीं है तात्कालिक अभाव मात्र कभी होता कभी रहता कभी नहीं रहता इस तरह से चल उत्तरार्ध में कारिका में चल चल है वो और क्या मानते आत्मा को वे वैशे का चल रूप मानते हैं अर्धवैनाशिक कहा जाता ना इनको जितने भी लोग अर्धवैनाशिक आधा पाद पदार्थ इनका नित्य आधा पादा पदार्थ अनित मानते हैं लोग चल माना मैंने अनित्य है दूसरे लोग नास्तिक नास्तिकाले विज्ञान वाली बहुत धारा के कारण मानते और नास्तिक नास्तिक वाले चल भी है, भी है काल से। और अंत में अभावई, अभाव रूपा है वो नास्तिक नास्तिक वाले ऐसे ज्ञान के द्वारा बालिशह या अपनाव को पंडित मानने वाले बच्चन के समान जो मूढ़ लोग विवेकहीन पुरुष लोग है वे लोग आवरण आत्मा को उल्टा अपने विचार ज्ञानों के द्वारा आवृत ही कर ले रहे हैं पर्यावरत नहीं कर रहे हैं उसको भाष्यत्मा की वादी कष्ट प्रतिपदित कोई वादी ऐसा है वह शिशिकारी जो आत्मा शरीर से भिन्न होता हुआ वो चल रूप भी मानते हैं वो दिहादि अतिरिक्त प्रमाता बुद्धियादी से है लेकिन वो चलायमान है चला रूप है क्योंकि घटादि अनित्य से विलक्षण है इतना ही अंतर है ना अस्तित्व अस्तित्व भाव होता चल है चला मन घटादि अनित्य से विलक्षण है अनित्य भी, क्योंकि वो घटादि चलस्त्र विषय तो कैसे बनता है संसार दिशा में परिणामी है और मोक्ष दिशा में अपरिणामी है संसार दिशा में वो परिणामी होता है मोक्ष दिशा में अपरिणामी होता है इसे चलायमन हो गया और दोनों दिशा में परिणामी हो जाए तो स्थिर स्वभाव वाला हो गया इसे चल और स्थिर का अंतर समझना नास्ती अपर वैनाशिका हर अपर वैनाशिका जो वैनाशिक है जब क्षण विज्ञानवादी लोग वो लोग कहते नास्ती है क्षण विज्ञान और अस्थिनास्ती थी अपर अर्धवैनाशिक अस्थिनास्ति ऐसा दूसरा जो पहले एक अर्धवैनाशिकों के वैशेषिका दी और दूसरे अर्धवैनाशिक लोग हैं ये जैनी लोग है, है। अस्थिनास्तिक दोनों प्रकार बोलते हैं ये लोग अस्ति शब्द होता है परमात्मा और शरीरादो अस्थि पाषाणादो तो नीचे पांच नंबर टिप्पण शरीरादि में आत्मा है लेकिन पाषाण आदि आत्मा नहीं है मैंने सर्वत्र नहीं है सर्व्यापक नहीं है ना आत्मावीर क्योंकि मनुष्य शरीर में तो दिख रहा है जिंदा शरीर में और पथरादी में वो नहीं माना कण कण में आत्मा कहा माना होता है जैन लोग तो क्या हो गया मूर्ति प्राण पृष्ठा कर देंगे ना और आत्मा आ जाएगी वैसे पत्थर में थोड़ी आत्मा है आपके यहाँ किसी मूर्ति में थोड़ी भगवान होता है जब तक प्राण पृष्ठ नहीं करेंगे मानेंगे जूता पहन के उसी मूर्ति पर बैठ गए तो ठोकराओ आप मना करोगे क्या जगह क्या कर रहे हो तुम तो? तो और क्या उनके भी होते तो जबरदस्त उत्सव मनाते हैं वो लोग उसका मूर्ति स्थापना करते हैं जैनी लोग उनके अपने मंत्र है उनके अपने बहुत सारे ग्रंथ है जैनियों का उन्होंने अपने पुराण लिख दिया है अपने बहुत ग्रंथ लिखे हुए है जैन साहित्य का मैंने सर्वदर्शन सारा देख लो दिया उनके साथ कितनी लंबी है एक तो धर्मांतरण को प्राप्त हुए प्रभाव में आकर के और इन्हीं लोगों ने क्या किया अब संस्कृत में लिखेंगे तो लोग कहेंगे तो ब्राह्मण वाले दिया पाली भाषा बना लिया अलग और एक प्राकृत भाषा बना ली दो भाषा बना लिया लिखने में य है ले शब्द ये धर्म है धम्म बोलेंगे उसको धम्म र को म कर दिया धर्म री ऊपर वो निकाल दिया आदि मिख दी धम्म पदम धर्म पदम के लिए धम्म पदम इस से उन्होंने जान करके इसी भाषा को विकृत करके प्राकृत और पाली नाम देकर अमित भाषा मनाल बौद्ध और इन्होंने अनेक ग्रंथ लिख दिया और कोई नहीं यहां है कि ब्राह्मण लोग ही वह लिखे हुए इन उनके उपदेश के हिसाब से उनको लिख दिया उनकी आस्था हो गई वहां तो परिवर्तन होगा वहां लिख दिया जैसे आजकल कोई हिंदू मुसलमान हो, हो जाए और वो मुसलमान ग्रंथ लिखेगा ये इस संस्कार को लेकर क्यों लिख दिया इसे बहुत कुछ मिलता जुलता है लेकिन कुछ वहां के दाक्षा उसमें जोड़ दी जरा काम खराब कर दी इस तरह से वो इसलिए वहां जो लिखने वाले कोई और नहीं सना लोग ही उनके उससे प्रभाव में आकर के उनके सिद्धांत को पढ़ा और अपने संस्कार जो वेद की थी सारा खिचड़ी करके एक अपनी भाषा बना करके जा सैकड़ों ग्रंथ है का। उनका द्वादशाम चक्र बहुत सुप्रसिद्ध बाद मंजरी। मंजिल सपने लाइब्रेरी में भी है इसलिए जो मुख्य मुख्य पुस्तकें हमने पढ़ा उनका अपने पास भी रखा अभी भी, भी तो ये चीजें इनके हम बहुत ग्रंथ लिखे गए हैं ऐसी बात नहीं ये लोग भी बहुत अच्छे अच्छे पंडित हुए हैं अभी भी अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं इनके यहाँ पे नहीं उनके यहाँ घोड़े जैसा बना दिया गया उनको तो जो घोड़े खोते ना तो तांगा वगैरह में चलते घोड़े क्या करो थे दोनों कान के आंख के तरफ बगलों में कान बांध दिया जाता है उधर उधर देख ही नहीं सकते तो भागेंगे कहाँ तो सामने सड़क ही दिखता उनको कुछ दिखता ही नहीं हाल बना दिया दूसरा ग्रंथ पढ़ना नहीं दूसरा ग्रंथ सुनना नहीं माप आप, आप होगा तुमको नरक में चले जाएगा, डरा दिया अब वो जो साधु बनता है पढ़ते रहना है और कुछ नहीं पढ़ना कहा विकास होना है विकास का अवसर तबने मिलेगा अन्य विषय भी देखने को मिले सुनने को मिले पढ़ने को मिले चिंतन बढ़ेगी विकास होगा विचार उठेगा और लेकिन डर है सब हो जाएंगे वेदांति तो क्या होगा हमारा धर्म चौपट हो जाएगा डर लगा हुआ है, इसे वो नहीं देते गेड़ बकरी वाली चालम हम बताते ना सबका कैसे दिग्वास दिगंबरा सदस्यवादी है वो दिगंबर लोग जैन लोग है मुख्य रूप दिगंबर भी है स्तिक नास अत्यंत शून्यवाद और नास्त करके अत्यंत शून्यवादी लोग है अधिष्ठान अनावशेषत्व आत्यंतम तो तथा निर्दिष्ठान निस्साक्षिक भाव आत्यंत ज्योतन क्या कर रहा है वो करे अधिष्ठान का भी अवशेष न रह जाना हम लोग गए अधिष्ठान तुरंत रह जाता है सारा जगत को बाध कर दोगे समस्त जगत का बाद होके कहा अवस्थित रहा अधान में और में वो विशेष नहीं पता वो। है, वो, ऐसे कौन जानेगा? जानने वाले ही तीन लोग का मत ही ऐसा है जैन मत उनके मत पर लगा दो फेल हो जाएगा जा घट के बारे में घटो अस्थि घटो नास्ती घटो अस्थि च नास्ती च घटोनीय घटो अस्ति अनिर्वचनीय घटो नास्ति घटो ये बोलते इस तरह से हर चीज को वो दूसरे दृष्टिकोण से घट नहीं है कार्य दृष्टिया घट है कारण दृष्टिया घट नहीं है और अस्थि भी नास्ती अस्थि है भी नहीं अतः कार्य कारण उभय दृष्ट विचार करते हैं तो है भी नहीं भी वो तीन हो गया अस्ति, अस्ति फिर अनिर्वचनीय। ऐसा होने से कारण से वो ऐसा ही है या वैसा ही है कहीं नहीं करते ना आप एक तरह है नहीं वो अलग दृष्टिकोण से अलग अलग बन रहा है अत्या अनिर्वचनीय और चौथे में आ गया अनिर्वचनीय पांच में कह दिया अस्थि छिर्वचनीय होते भी वह अनिर्वचनीय नास्ते च निर्वचनी च न होती हुई है, ऐसा पकड़ते हैं वो लोग हाँ क्योंकि जब आप मृत्यु का दृष्टिकोण से देख रहे घट को है नहीं ना जो है नहीं उसका कथन कैसे करूँ रहते वक्त भी उसका कथन नहीं हो सकता न रहते वक्त तो कथन कैसे करोगे फिर और जो है भी और नहीं भी है ऐसे उभय रूप है उसका तो कथन तो असंभव ही है इस अंत में कहते हैं अस्ति च नास्त अनुजनी सब्त तो भंगी न्याय उनका स्यादवाद भी है उसको देख सकते हैं अनेकांतवाद को कहा जाता है जब विचार आएंगे नास्त नास्तित अतिशून्यवाद अस्तित्व भाव चल उनमें भी जो पहला वाला है जो अस्थि कह रहा है वह भी चल स्वरूप स्वभाव का मान लिया उसने चौथा कैसा उसको समझा घनित्य घटादित्य सुखार्य आकार परिणामित या विलक्षण याद अस्थि भाव योग प्रभात सच्छलहा सविशेष परिणामी तो क्या मानते हैं घटादि से विलक्षण तो है कहीं सुखार्य आकार में परिणाम होता है आत्मा होगा गड़बड़ोगे ना आत्मा में सुखादि गुण पहला होता है कोई परिणाम होता है जो भी मान लो सांख्य और योग बोलेगा परिणाम नहीं एक बोलेगा में उत्पन्न होता है उस सुख कारण से आत्मा सुखी हो जाता है दुख उत्पन्न हो जाता है आत्मा ही दुखी हो जाता है ऐसा मानते ना बोलो लोग आत्मा में ही सुखी सुखी का परिणाम मान लिया अस्थि होते भी शरीर सुपन्न होते हुए भी वो आत्मा प्रमाता है प्रमाता होने से सुख दुख का जब होता है तो सुखी दुखी हो जाता है परिणाम ही हो गया अतः सविशेष ऐसे चला कर दिया आनंदी बला पंक्ति चला मैंने सविशेष सन प्रणामी तिरता सविशेष होता हो प्रणामी होता इसका अर्थ है अनेक क्षण संबंधी सन सविशेष का मतलब क्या अनेक क्षण उन बौद्धों के समान क्षण विज्ञान नहीं है अनेक क्षणों में संबद्ध होता हो भी स्वृत्ति धर्म आकार परिणाम स्वयं स्वृत्ति धर्म आकार परिणाम वाला होता है ये इसका अर्थ है चलाहा और नास्ती बाबिर है विज्ञानवादी बौद्ध सदा विशेषत्वा भाषा करते नास्ती भाव क्या है स्थिर है वो सदा अविशेषत्व तो विज्ञानवादी बौद्ध कह रहा इसका मतलब क्या का मतलब ओ बिटिका में अंधगिरी देहादी अतिरिक्त तो प्रमाता बुद्धि अतिरिक्त तो नास्ती देहादी से भिन्न तो है आत्मा लेकिन वो बुद्धि से भी भिन्न नहीं है ये क्षण विज्ञान बौद्धवादी तो बुद्धि क्षण है उसी को मानने से बुद्धि से भी ना आत्मा नहीं मानते बुद्धि क्षण विज्ञान है स्थिर निर्विशेषत्व उसी को हम स्थिर मानते स्थिर मने सर्मागरण परिणाम शून्य वो क्षणिक है ना और परिणाम क्या होना है जब अगला क्षण रहेगा तो सोचा जाए पहले जो था उसे परिणाम हुआ कि नहीं हुआ जब अगला क्षण रहेगा ही तो परिणाम नहीं है परिणाम ना होने से स्थिर का स्थिर हमारे यहाँ वेदांत आत्मनित्य वैसा नहीं क्षणिक होने से अगला क्षण टिकेगा ही नहीं तो परिणाम को हम कैसे जानेंगे उसका अतव अपरिणाम होने से स्तरत्व का अध्यारोह हो जाता है कथन किया जाता है निर्विशेषत्व नौ नंबर टिप्पणी इसलिए क्षणिकत्व न अनिवीक्षण संबंधित अभाव अनिक्षण संबंधित अभाव होने से तद अभाव सी क्या नास्तभाव इसीलिए जो है उसका नास्तिक शब्द कह देते हैं अस्थिभाव का अभाव है अस्थिभाव का अभाव अस्थिभाव में परिणाम परिणाम का अभाव होने से तो तीसरा आ गया चल उभय चल विषय पार्थ उभय रूप है वो भाषाकार करे उभय उभय मने चल और स्थिर दोनों है परिणामी भी है अपरिणामी भी है कैसा होगा चल और दोनों कहते है एक नंबर टिप्पण संसार जैसे हम परिणामी मोक्ष परिणामी दी परिणामी अपरिणामी वस्तुत्व परिणाम प्रेना उभय रूप मान लिया कौन जीनी लोग दिगंबर सदसदाव भावाभावक हो जाता है और अंत में आता है शून्यवि बौद्ध अभाव अत्यंत अभाव त्यर्थाषिकार लिख दिया अभाव में अत्यंत भाव अत्यंत भाव का अर्थ पूर्व में बता चुके निर्दिष्ठान हो जाना निस्साक्षिक हो जाना प्रकार सर्वोपि ये ये चारों प्रकार से चतुष्ट न प्रकार चतुष्ट का चारों के चारों को चा, चारों नहीं मान रहे ना पहले वाला केवल अस्थि दूसरा वाला केवल नाश्ति तीसरा अस्थि चौथा नास्तना किसी भी प्रकार के चिंतन लीजिए इसमें सब आ गए आपके कौन कौन आ गए जैन बौद्ध और पांचों के पांच अस्थि दर्शन सब लोग आ गए दो छूट गए हैं यहाँ पर एक जो देह को आपका मानने वाला चार और एकदम टॉप वेदांत दो छूट गए चार हम यहाँ चर्चाएं नहीं ले रहे क्योंकि अत्यंत जड़ बुद्धि वाला शरीर कोई आत्मा मान दे उसको क्या जा? चर्चा करना जितनी भी अकल नहीं जिसको जो शरीर तो कैसे सकते है? जो अनित्य विनाशी है, है? फिर भी उसको आत्मा मान रहे इसे उसको तो चर्चा ही कर और वेदांति तो आज सिद्धांत पक्ष है पूर्व पक्ष कह तो नहीं वो इसे पूर्व पक्ष सारे एक कार्यक्रम का में ले गया तैर तैर उनके द्वारा जो स्वभाव माना गया आत्मा का चल स्थिर उभय क्या भाव रूपा सदसदादिवादी सदवादी असदवादी असद असदी तो सर्वोपी ये सभी के सभी लोग भगवंतम उन्हें अपनी आत्मा को आवरणी रहे हैं यथार्थम न जाना दिख्यर्था को जान ही नहीं पा रहे क्यों तो बालिश ऐसे है यद्यपि पंडितो, हो यद्यपि शास्त्र तो बहुत पढ़े लेते हैं, बड़ा तर्क बिछाने में अनुमान करने में कुशल लोग हैं, लो। फिर भी बारिश है फिर भी अभिविकी कहा जाएगा इनको क्यों ऐसे क्यों? क्योंकि परमार्थ तत्व अनुबोधा के चाहे जितने भी तर्क करे अनुमान कर कुछ भी करे फिर भी अपने परमार्थ तत्व से बहुत दूर है इसे इनको अभिवेकी कहा जाता है बालिश कहा जाता है। परमार्थत्व जब ये हाल है इन पंडितों का आ, फिर ये क्या कहा जाए, मोड़ जन, चारवाकवादी लोग स्वभाव मोड़ जन इस तरह से कहीं तक नहीं आए से, चारवाक को भी ले लिया जाएगा ईश्वरवादी कोई आत्मान्यवाद तो जब ये बड़े पंडित है पढ़े लिखे लोग हैं समझदार है तर्क करने में समर्थ है वो आप करने में कुशल है अनुमान आदि सजल परमाणु को गजटते अच्छी तरह से फिर भी जो है परमार्थ से बहुत दूर रह जाते है अंदर में कट्टरपंथी आ गया वो कट्टरपंथी है ना तो ये कभी मान नहीं सकते दूसरी को सुनी नहीं सुनेंगे भी नहीं वो जितना भी कहो उल्टा उल्टा बोलते रहेंगे कभी इधर कभी इधर कभी उधर नाचते रहेंगे एक सिद्धांत टिकेंगे भी कहते हैं इनको अविवेक ही माना जाता है ऐसे लोगों को भगवान पृष्ट हो ये न दृष्टा जिनके मिथ्या विनिवेश से सदा यह अपना अच्छा रहता है वे ही ये चार कोटियां हैं समझो चार करोड़ ऐसा नहीं करना इसको ये चार कोठी मैंने अस्थि नास्ति अस्त नास्ती नास्तना चार ये चार विचार के अंतर्गत सभी आ जाएंगे सब बाहर कोई नहीं है इन्हीं चारों में थोड़ा हेरा फेरी हेरा फेरी करते रहते हैं वो लोग चार से तेरे पांचवा है ही नहीं ग्रही संदावृता इन्हीं ज्ञान के द्वारा इन्हीं विचारों के द्वारा जिन लोगों ने अपनी आत्मा को सदा सदा के ढक लिया है सदा व्रत है वो तो खोलना भी नहीं चाहते ढके रहना चाहते सदा ऐसे ही रहना चाहते संस्पृष्ट हो भगवान लेकिन वास्तव में इन चारों कोटि जो ज्ञान है विचार है इनसे आत्मा ढका हुआ नहीं नहीं, ही नहीं है स्पर्श भी नहीं संबद्ध नहीं है वो स्पर्श शून्य है कौन वह अद्वैत जिसको ये दृष्ट जो वेदांतियों में जिसने इसे देखा स सर्वद वही परमार्थ जानने वाला सर्वद्रष्टा है समझो वही सर्वज्ञ है वही है वही सर्वात्मा है सर्वद्रष्टा है परिचय परिकल्पित निर्णय निरूपणीया नाम हाँ अनगरी आसान कोठी नाम जो कोटिया चार कोटि है अस्ति ये क्या है कदम परीक्षक परिकल्पित निर्णय निरूपणी नाम क्या साम कोठी नाम परीक्षक माने ऐसा दार्शनिक लोगों को परीक्षक कहा जाते है यही तो परीक्षक करते हैं ना लक्षण बनाते हैं और देखते हैं लक्षण लक्षण में गया कि नहीं गया किसी का नाम परीक्षा असाधारण धारण लक्षण तो उनकी प्रक्रिया का ही है ना साफ करते उद्देश्य लक्षण परीक्षा ये तीन तरीके से सारा ग्रंथ सारा दर्शन विचार चलता है पहले उद्देश्य होता है नाम मात्र संकीर्तन ना, उद्देश्य वस्तु मैं ये ये मानता हूं सात पदार्थ मानता हूं सोलह मानता हूं इसी से मोक्ष होगा ये प्रतिज्ञा कर देते हैं पहले प्रगति पुरुष अन्य कार्य समेत पच्चीस तत्व को मानता हूं जिसका ज्ञान से तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है सांख्य ने घोषणा कर देगा फिर से प्रकृति क्या है लक्षण बनाएगा पुरुष क्या है लक्षण बनाएगा फिर उस लक्षण का लक्ष्य में सम्यक समावेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पर शास्त्र करेगा उसका नाम परीक्षा लक्षण से लक्ष्य इति परीक्षा त्रि तीन स्तर पर दर्शन शास्त्र होता है इसे दर्शन जो विचार है इसको करने वालों को क्या कहते हैं परीक्षक लोग परिकल्पित निर्णय उनकी परिकल्पित निर्णय है निरूप किया, जा, किया जाता है जो चारी प्रक्रिया से अस्ति नास्ति, अस्ति, नास्ति, नास्ति। ये सब उनके विशेष उनको अस्थिवेश आत्मा सदा से धक दिया ता खुल चार्य है कोई पांच और कल्पना करने की जरूरत नहीं है जिसने भी आप विसन विसने विसने विसने विसने विसने अपने आप को के में किसने किसने अपने आप रख करके अपनी आत्मा उन्हें ढक लिया अर्थात तो अपने आत्मा को यथार्थ रूप में समझ नहीं पाया था समझ नहीं पाया अपने ही बारे में उन्हें भ्रांति हो रखी है तो क्या कहा जाए और तो दूसरों को क्या समझेगा आत्मा को अपने ही स्वरूप के विषय में भ्रांति है यदि सदा प्रसाद न सिंह कह सकता है है इस सदा आपने दिया ना ये होगा ही है। फिर तो को कभी भी हो नहीं ज्ञान और ज्ञान के विषय में बिल्कुल हो गया ही नहीं क्यों आकांक्षा नहीं रह दिया नहीं आपने सदा ढक दिया फिर आकांक्षा क्या होगी ज्ञातव्यंत्र परिशेषा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है कोई ज्ञातव्यंत्र भी नहीं है वास्तव में आत्मा उन लोगों के लिए सदा ढक दिया गया है जो लोग अब मिथ्या परिवेश में सदा रह जाते हैं और जो लोग विवेकी लोग हैं दुराग्रह को त्याग चुके हैं कट्टरता को त्याग चुके हैं उन लोगों के लिए खुल जाएगा मामला सब आत्मा ही वसित अस्तित्व कल्पना रहता क्योंकि वास्तव में आत्मा कैसा है अस्तित्व कल्पना से रहित उपनिषद प्रवण न जो व्यक्ति उपनिषद अधीन होकर उपरिषद शरणागत होकर गए गुरु और आचार्य इन शास्त्रों का उपदेश अधीन हो जाता है सर्वज्ञ ज्ञात परमार्थ पंडितो निराकांक्ष वही वास्तव में पारमार्थिक दृष्टिकोण से वास्तविक दृष्टिकोण से पंडित है वही वहां पहुंचकर निराकांक्ष हो जाता है सर्वज्ञ हो जाता है ये जानवीरिकार ने समझा दिया कारिका को बात समझाइए कॉट्य प्रवादुक निर्णया किंकीय चार प्रावादुक कॉटिस्तरा प्रवाद प्रवादुक्रणयांता प्रकृष्टेण व... वक्त शीलमस्य प्रवादुक प्रकृष्टूपेण आसमताचारवलो्य शास्त्र वक्त शील प्रवादुका तेजाम शास्त्र में तेषा शास्त्री प्रावादास्त्र निर्णय निर्णय ढंग से बोलते हैं और इस ढंग से बोलते आज भी पहली बार सुनेगा गए ना कहा बहुत सही है यही दर्शन ठीक है और बाकी सब देखा जो दर्शन सुनो वो इतना बढ़िया ढंग से प्रसुद्ध हुए है चारों तरफ चार करके अन्यों का खंडन करके ऐसे लगता हो जो कह कार है बिल्कुल सही है लेकिन वास्तव में वो गलत है ये ये है वो जो कहा गया, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, नास्ति, अस्ति नास्ति, नास्ति, नास्ति नास्ति, इत्यादि इत्याद्या चतसरो ग्रहण उपलब्धिश्चय जिनको ग्रहण अर्थ उपलब्धि उपलब्धि अनुभूति के द्वारा सदा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष उनके द्वारा सदा सर्वदा आवृत आच्छा प्रवादुका यदरनाथ इत्यादि चतृस्त्या वर्जित उनके ऐसे प्रवाधकों का यह जो लोग हैं स भगवान वो अपना ही जो आत्मा है सट से विशिष्ट अपने ही जो स्वरूप है उसको भी विशिष्ट स्वरूप नहीं कर रहे तो तो स्वरूप कहा ग्रहण करेंगे इत्यादि कोटि भी चतस्वी भी अस्पृष्ट हो इन वास्तव में उनकी अपनी आत्मा भी कैसी है इन चारों कोटियों से अस्पृष्ट है अस्त्या विकल्प नर्जित अस्त्यादि सकल विकल्प रहित विविध कल्पना विविध प्रकार की कल्पनाओं से वो रहित है इत्यता, किंतु इसका देने की किसी को भी ब्रह्म का प्रत्यक्ष नहीं होगी ऐसा मत सोचो ये न नुनिना दृष्ट ज्ञात वेदांतेशनि के द्वारा जिस सन्यासी के द्वारा वेदांतों में इस उपरिषदों में पुरुष को अच्छी तरह से जान लिया गया है वेदांतेशो पुरुषः दृष्टः वेदांतरिषद अपरोक्षी कृता पांच नंबर पांच अपरोक्ष कर लिया गया अनुभूति कर लिया गया उपरिषद तो तो एक वह पुरुष तत्व को परम स वही व्यक्ति वह मुनि वह सन्यासी सर्वधिक सर्वज्ञ पर पंडित असली पंडित है बाकी सब नकली पंडित है यही असली एक बात पंडित ज्ञानवतोप जीवा श्रुति प्रसाद अग्निहोत्रादी कर्तव्य तभी कथा पूर्व पक्षी जीवन मुक्त हो जाए वो ब्रह्मज्ञान हो गया अनुभूति हो गई फिर भी उसको कर्म तो करना ही चाहिए कर्मकांड पीछा नहीं छोड़ेगा कर्मकांड पिशाच जो है मरने तक नहीं पीछा छोड़ेगा कहता क्यों शास्त्र करोत्र जीवित आशा जीतो हर हर संध्या में उपाधी तो ये सब तो जिंदगी वर्ग का ठेका है ना भले ज्ञान हो जाए मोक्ष हो जाए कुछ भी हो जाए इन कर्म तो करना ही पड़ेगा आप और पूर्व धान दी आराम कर दे नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जीवन ही का निमित्त आधे छोटे प्रतिपादी थी क्योंकि जीवन के लिए निमित्त न चतु सम जीवन के निमित्त वो इसे मुक्त हो जाए कुछ भी हो जाए शरीर का जीवन के निमित्त तो करना ही पड़ेगा ब्राह्मण्यम पदम अनापन्नाध्या परमी है ना जिस पर बड़ा एक पूरा प्रकरण बना दिया पंचदशी ने सातवां प्रकरण प्रकरण कसे एक मंत्र प्रधान उस पर पूरा पूरा का पुरा एक श्लोकों में लिख दिया कमाल कर दिया ना इतना विस्तार से एक-एक शब्द को पूरी कर दी सब टेस्ट लागू कर दिया, दिया उस क्यों आया कितने अर्थ हो सकते हैं क्या क्या होगा अन्य क्यों नहीं होगा पूरा बात उस मंत्र सार विचार वही बातोक्त सर्वज्ञता को पूर्ण रूपेण अनुभव कर लेने के बाद थोड़ा मोड़ा समझ लिया ग्रहण कर ले नहीं अनुभव कर लिया इसलिए कृष्णाम सर्वज्ञता प्राप्त ब्राह्मण्यम पदम और आदि अनापन्न आदि आदि से रहित उस अद्वितीय ब्रह्म तत्व को ब्राह्मण्य पद को प्राप्त करके भी क्या फिर वह इन चार कोटियों में से छोड़ो किसी भी प्रकार की चेष्टा कि मत परम ईहते उससे बात परम उसके बाद किम ये क्या चेष्टा करेगा किम चन कसी काम आय शर्मय क्या करेगा वो कुछ नहीं करेगा कोई कर्म आदि पर लागू नहीं होता कोई चेष्टा नहीं कर सकता वो समस्तां इस पर ये सब तात्पर्य भाष्य प्राप्त कृष्णाम ब्राह्मण्य ब्राह्मण जो व्यक्ति यथोक्त इस अजातवाद व्यकथित संपूर्ण सिद्धांत को एक में जितने आत्म तत्व का अनुभव करके पूर्ण रूपेण अनुभव करके पूर्ण रूपेण सर्वज्ञता को प्राप्त करके वह ब्रह्म भाव में स्थित होने का नाम भी है वही असली ब्राह्मण है सब ब्राह्मण। सब्राह्मण में तीन आठ दस में वर्णन आया सब्राह्मण और चार चार तेईस उसी ब्रदाणक में नित्यो महिमा ब्राह्मण है ब्राह्मण का यही नित्य महिमा है ऐसे कह दिया यह ब्राह्मण की शाश्वत महिमा है जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से जाता है वह ब्राह्मण है ये वह ब्रह्मणुष्ध का मंत्र है जो इस अक्षर तत्व तो को जान करके इस लोक से जाता है वही ब्राह्मण है और जिस अक्षर तत्व तो को जाने बिना मर जाता है वो कृपण है नहीं, यहां तो ब्रह्म ज्ञानी को ब्राह्मण कर रहे हैं ना प्रकरण में जाति ब्राह्मण वर्ण था ब्राह्मण कर्म त्राह्मण ज्ञान द्राह्मण सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण ज्ञान से ब्राह्मण हो जाता है जल से ब्राह्मण पूज्य कोई संशय नहीं और वर्ण से ब्राह्मण हो जाए वो पूज्य हो गया जल से भी है और वर्ण का अपना जो धर्म का पालन कर रहा है अध्ययन अध्ययन करना अध्यापन करना यजन करना आजन करना दान देना दान लेना छो कर्म कर रहा है वर्ण धर्म पालन कर रहा है और गुणद गुण भी है हाँ? जैसे बताया है शक्षमा है, ये सब जो दस गुण बताए ब्राह्मण का गुण भी है और वर्ण का गुण भी है उनमें वर्ण का कर्म भी हो गया पूज्यतम पूज्य पुझ, पूज्यतर, पूज्यतम हो गया और जो ज्ञान से ब्राह्मण हो जाए वो तो ब्रह्म ही है उसको क्या कहो पूज्य पुझ, पुजर क्या कहा जाए वो सबका आत्मा ही है तो आत्मा ब्रह्म ही है, उसको ब्राह्मण हैं, उसको लेना है पर, ब्राह्मण, ब्राह्मण ऐसी ब्राह्मणता को प्राप्त किया ऐसी ब्राह्मणता में है क्या क्या आदि मध्यता उत्पस्थिति लया अनापन नाम प्राप्त जिसमें न कोई चीज की उत्पत्ति हुई है न स्थिति है न तो लय होना है ऐसा अनुभव उसने कर लिया अब तक जो मैं सोच रहा था ये अज्ञान वशात किया श्री आदि का अब क्या निर्णय हो गया अपने स्वरूपानुभूति के बाद किसी चीज के आसन उत्पन्न हुआ है न स्थिति है न कोई लय ही होना है उत्पस्थिति लय आदि से अनापन्न रही प्राप्त जिसलिए ऐसा है इसलिए अद्वैय से पद से न विद्यंत है जिसलिए ये अद्वैय पद के अंदर ये सारी चीजें है ही नहीं उत्पस्थिति है ही नहीं तद अनापन आदि मध्यांत ऐसे जो ब्राह्मण्य पद है ब्रह्म तत्व उसको हम कहते हैं अनापन आदि मध्यांत तदव प्राप्त उसी को लब्धवा किमत परम अस्म निष्प्रयोजन इसके बाद में उस परमार्थ जब प्राप्त कर परम श्रेष्ठ आपका लाभ हो गया उसके बाद वो क्या चेष्टा करेगा क्योंकि स्मृत है गीता तीसरा अध्याय अठारवे श्लोक में वर्णन बात नैव दशकृत का किसी भी प्रयोजन न होने के नाते और उसकी तरफ कुछ भी किया नहीं जाता है ज्ञानवान फलावस्थ हो गया ना ज्ञानी का मतलब क्या फलावस्थ हो गया ब्रह्मसंस्थ हो गया जिसके लिए सब कुछ साधन थे वह पा लिया अब फिर क्या करना है और कोई प्रयोजन रहा नहीं सकल प्रयोजनों में से अंतिम प्रयोजन क्या है जिसको आप का संज्ञा दे दिया निश्रेष्ठ संज्ञा दे दिया मोक्ष संज्ञा दे दिया क्या है वो आत्म तो प्राप्ति सुरप प्राप्ति उससे अतिरिक्त और प्रयोजन है नहीं उससे बढ़कर कोई प्रयोजन ही क्या और जो भी प्रयोजन है हृण गर्भ प्राप्ति पर्यंत तो है सबसे बड़ा प्रयोजन संसार में सबसे बड़ा पद क्या है संसार के अंतर्गत हृण पद उससे परे पद है तो संसार से परे पद ब्रह्मण्य पद जिसका बादा? संसार में अंतर्गत पद कहां से चीमटी से लेकर ब्रह्मा जी तक हृण गर्भ पद अलग अलग रेप फल प्राप्त प्रयोजन है लेकिन जिस अंतिम प्रयोजन कौन होगा ब्रह्मस्वरूप प्राप्ति उसके बाद और कोई प्रयोजन न होने से वो क्या कर्म करेगा, क्या उपासना करेगा उसे ज्ञानाभ्यास भी नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा उसके बाद उसके शरीर नहीं उसके लिए बाद में कहेंगे उसके लिए शरीर भी नहीं कुछ भी नहीं रह जाता लेकिन अग्नि के दृष्टिकोण से प्राण कर मान करके वो लोग अपना आचार्य गुरु के चक्कर में क्या हमारे आचार्य ब्रह्मज्ञानी चक्र इमृते श्रुते हो तर्तम कन्याकहान का प्रयावीव श्रुतिया अविद्वान् विषय है विद्वास हिन्ही यह बात कह दिया गया इधान क्या भी निगो अस्थ कर्तमी आशंकिया लेकिन उसका भी नियोग क्या आशंका कर रहा है तब कत वहां नहीं लागू हो सकता विप्राणाम विनय ही प्राकृत उच्य दम प्रकृता विद्वां समजे आप तो सबसे होना रूपया विनय ब्राह्मणों का स्वाभाविक स्वरूप है विनय भाव विनय में हाथ जोड़ के झुक करके महाराज पहुंचे यहाँ उससे मतलब नहीं है वो तो दूर भी कर लेगा धूप का लक्षण ही है अति वो नहीं लेना करेंगे बहुत सुंदर करेंगे टीका में आएगा वो देखेंगे विनय क्या करेंगे बहुत सुंदर लक्षण है विशेष नयन किया गया सरा विनय यह विनय ब्राह्मणों का क्या है? स्वभाव है प्राकृतिक स्वाभाविक यही स्वाभाविक श्रम भी है ब्राह्मण का और यही स्वाभाविक दम दम भी है इंद्रियों का दमन भी है बाह्य इंद्रिय दमन भी है अंतर इंद्रिय दमन भी है दम श्रम होने से वह विनय है यही उनका दम भी है प्रकृति प्रकृत दांत स्वभाव से ही जितेन्द्रिय होने के कारण से वह यही उसका दमन भी है एवं शम व्रजेद इस प्रकार विद्वान्न पुष्स्वरूप शांति को प्राप्त करता विने है। विप्राण ब्राह्मणा विनया विनीत स्वाभाविक आत्मस्वूपेण अवस्थान के विनय विप्राण ब्राह्मण विनय विनय के विनीतत्व कैसी विनीतत् तो स्वाभाविक है स्वाभाविक मतलब गया क्या वायस्वेण स्थितोने से कृतिया विनय का टिप्पणी वर्ण करयति अवनयती अवधीर अवीद प्रयुक्त व्युत्पत्न स्वूप अवस्था है विशेष उन्नयन कर लिया क्या नयन कर लिया अवनयन कर दिया किसका अवनयन किया हिरण कर दिया किसको अविद्या और तत्प कार्यों को अवधि कर डाला ऐसे करने का नाम विनय है वो तभी होता है जब आप स्वरूप में अवस्थित होते स्वरूप अवस्थान का दूसरा नाम विनय इसे इस पर नियोग कहीं भी लागू नहीं कि स्वभावत वो तो कैसा है विनय भाव वाला है उसका विनय हो जाओ ऐसे करने की जरूरत है क्या जो दंड होने की संभावना हो तब तुम विनय भाव रहो जिसे माता पिता समझाते बच्चे अवस्था में नहीं बोलते अरे बेटा हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है हम लोग बड़े बड़े आदर्श जीने वाले लोग हमारे इज्जत का सवाल है तो ऐसा गड़बड़ मत कर है बोलते विनय भाव से रहना चाहिए बड़े आए हैं इनको प्रणाम कर तो दंड क्यों हो रहा उदंड हो या हो रहा हो तो उसको मेरे भाव के लिए विधि करनी पड़ेगी और जो स्वभावत ही नहीं उसको क्या विधान करना ब्रह्म तो स्वभाव स्वभावत ही नहीं उद्डता कभी होती नहीं और श्रम भी इसी प्रकार से श्रम का भी नियोग करने की जरूरत नहीं जिसको स्वभाव से जिसका अंतकरण नियंत्रण में है जितेंद्रिय होने के नाते युक्तात्मा है उसके लिए क्या नियोजन करें ऐसा मत सोचिए आप अरे ऐसे सोचा ही नहीं कभी तो सोचिए नहीं कहने की क्या, क्या जरूरत है इसी प्रकार भी स्वभाव से नियंत्रण में रह रहा है तो उस व्यक्ति को नियो क्या करना है कहने तो की क्या जरूरत है गलत बात को सुनेगा गाना सुन रहा है गाना सुन है, तब तो गा जाए मत सुनो भजन सुनो गलत चीज देख रहे टीवी देख रहे हैं समाचार देख है, क्या कर रहा है हिम्मत करो सत्संग सत्संग उसको तो नियमन करना पड़ेगा उसका नियोग करना पड़ेगा जो स्वभाव से ही ऐसा है जिसको सब चीजों में रुचि ही नहीं होती है तो उसको करना और वो स्थित लेकिन तभी होते जब ब्राह्मी हो जाए तो परम तो विरक्त हो जाए ब्राह्मी के योग्य ज्ञान निष्ठा योग्यता जिसको वर्णन किया गीता में वह तभी होती जब इन सब चीजों से विरक्त हो जाए पूर्ण वैराग्य नहीं ना कहने के लिए बाहर से व्यक्त सभी होते हैं सबको मोक्ष चाहिए लेकिन कहां वैराग्य है अब इन क्षुद्र वस्तुओं से वैराग्य नहीं शुद्ध चीजों से जैसा भी हो ठीक है ऐसे मान के चलने वाले कितने है? अपने शारीरिक संबंध को लेकर के ही स्वार्थ को लेकर के लड़ते बढ़ते गुस्सा होता सब कुछ अभी उससे ऊपर धर्म दृष्टि व्यवहार करना ही नहीं आए शास्त्र में प्रमाणित कार्य कार्य व्यवस्था तो शास्त्र दृष्टिया कार्य अकारिक व्यवस्था को लेकर क्या कार्य के आकारी सोचता हुआ शास्त्र दृष्टिया धर्मार्थ धर्म के लिए ही धर्म करना ताकि धर्मों रक्षित रक्षित वो समझ करके अपना कोई स्वार्थ चिंतन न करता हुआ अपना हानि या लाभ को न सोचते हुए ये धर्म है ये कर्तव्य शास्त्रों में सारे नुझे करना चाहिए ऐसे सोचे करने वाले भी कम है तो फिर ये भाव स्वभाव से वाला, कहा से मिले स्वभाव से मिले वाला, स्वभाव से दमन वाला ये तो कोई कोई जिसे कश्चित भी समोप भी ऐसे सम भी यही है क्या प्राकृत स्वाभाविक और अकृत स्वाभाविक कृतक नहीं कोई नाटक नहीं है हाँ मजबूरी में नहीं है तो क्या करे कोई बात नहीं ऐसा नहीं है रहते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं करना स्वार्थ वो प्राकृतिक है और जो कृतक है उसमें बनावटी रहता है नहीं है तो गिरक दे वो आ गया तो सरक दे ऐसे नहीं होना चाहिए इसलिए कहते हैं कि ये प्राकृत स्वाभाविक को आकृत करता दमो पी एसेवा दम भी जो प्रकृति स्वभाव जो शांत रूप स्वभाव से वाला का ऐसा जो है ब्रह्मण और के कारण से ऐसा है और जिस ब्रह्म का अनुभव कर लिया तो ये सब स्वभाव वाला स्वत ही हो जाएगा क्योंकि ब्रह्म का स्वभाव जैसा स्वभाव है विनय शम दम ये सब ब्रह्म का स्वभाव के समान स्वभाव है इस स्वभाव से, से युक्त उपशांत ब्रह्म है वह श्रम को प्राप्त करता है उपशांति को प्राप्त करता है स्वाभाविक उपशांति को प्राप्त करने मतलब है ब्रह्म स्वरूपाम ब्रजेत ब्रह्म स्वरूप को भी प्राप्त कर गया ब्रह्म स्वरूप ना ब्रह्म स्वरूप से वस्थित हो जाता है यह इसका अर्थ